संभावना ही संनादिद्ध माया है अनादिद्ध माया के पार अवश्य उसके अधिन सभी अज्ञान ज्ञान तेन माया के अधीन है उसका परिवर्जन है तो उसका परिवर्जन क्या संभव नहीं पहले का मोहितम ना भी जाना ना माया से मोहित है उसका परिवर्जन संभव नहीं तो जगत तो न कदिदी तत्वसमुदयना जगते हे तो, तो जगत माया रखे अभी तत्व तत्व हो नही सशंकते कथम दीता वैष्णवी मैयाक्रमित जो दैवी है। दैवस्थ है में दैवी जो ऋगुणात्मिक है माया विष्णुरी वैष्णवी माया उसको कैसे अतिक्रम करते हैं ठीक है मैं भगवत एक शरणतया तत्व ज्ञान द्वारा न माया अतिक्रम संभव परिहवृति भगवत ही एक शरण है आश्रय अन्य शरण छोड़ कर तत्व ज्ञान के द्वारा केवल भगवत चिंतन करने पर आत्म तत्व स्वरूप चिंतन करने से लगा आता बार बार तो तत्व ज्ञान जब होता है उसके द्वारा माया का अतिक्रम होगा ये परिवृति उच्च दैवी दैवीषा गुणमयी दैवीषा गुणमयी मम माया दुरया मा प्रप्य प्रपद्य मया तरता तरवीषा गुणमयी मह माया, माया दुरतया ऐसा मम माया दैवी गुणमयी जो गुणमयी माया माया गुणमयी त्रिगुणात्मिका है माया मा माया मेरे में आसीत है दैवी देव से एम दैवी ईश्वर संबंधी वो दैवी कंसे देव से अतिरिक्त नहीं जैसे प्रकृति सांख्य लोग अलग है स्वतंत्र ऐसा नहीं देव से परमात्मा में आश्रित और निर्वचन भिन्न नहीं अभिन्न नहीं ऐसे दैवी गुणमय गुणम दूरत अत्यय बहुत प्रयत्न से ज्ञान से ही होगा कैसे होगा ये मा प्रपथंत आयाम तर ये मे प्रपथ्यमे ये प्रपथ्यंते परमात्मा चिंतन बहुत लोग करते है मेरे ही शरण है परमात्मा भी चिंतन करे और संसार के वस्तु भी चिंतन करे ये नहीं माम एव ये प्रपजनते परमात्मा का ही चिंतन भजन करते ते माया तरती वही ज्ञान से माया को पार होते कथम दुरात तो स यदि दूरत्यय है तो उसका अतिक्रम कैसे होगा दुरात्य है तो भाई दैवी टीका प्रधान से स्वातंत्र माया थी। जैसे सांख्यक प्रधान स्वतंत्र पुरुष से अलग है त्रिगुणात्मक जड़ अलग है ऐसे स्वातंत्र माया में नहीं विदास करते देवस्थवी देवस्या का मम ईश्वर विष्णु सब होता शक उसमें आशीत यश महाराज ऐसा यथो तो गुना स्वातंत्र माया स्वतंत्रे तो अनुपतिम ही शब्दी यदि स्वतंत्र होगा तो माया नहीं माया तो विष्णु के सब होता मेरा ही सब स्वीय है स्वतंत्र हो तो माया नहीं स्वतंत्रे माया तो अनुपतिम दैवी ही ऐसा माया नहीं यदि स्वतंत्र हो ऐसे सांख्य कल्पित प्रकृति नहीं माया है अनचनीय भिन्ना भिन्ना भिन्ना भी नहीं स्वतंत्रता ही की सद्योति माया तो हेतु करतीयी मम माया अनुभवसिद्धासा अन्व सिद्धा सा नकदापर अर्ति देश ऐसा गुणमयी माया माया कहते गुणमयी बहुत लोग नहीं समझ करके कहते भगवान शंकराचार्य तो माया को मानते मायावादी और हम तो केवल अद्वैत मानते माया माने तो द्वैत हो गया बस और कुछ विचार नहीं करके माया मान लिया तो द्वैत हो गया वो तो गलत है हम तो अद्वैत मानते मायावादी भगवान स्वयं कहते है ऐसा मम माया ऐसा इतना सद प्रयोग करते ऐसा ऐसा करने क्या है अनुभव है माया अकस्मात बिना कारण खाली अद्वैत हो जाएगा अद्वैत हो जाएगा अद्वैत नहीं होगा माया कोई नहीं मानेगी माया कोई पारमार्थिक रूप से नहीं मानतेवचन है इन अनुभव सिद्ध है यदि कार्य प्रपंच दिखता है तो उसका कारण माया भी प्रत्येक है और जब अद्वैत ज्ञान हो गया तो ना कार्य प्रपंच है ना उसका कारण माया भी है ना गुरु है ना शास्त्र है ना शंकर है ना वेद है न भगवान है न गीता है तो फिर दोष कहाना और यदि ज्ञान नहीं है प्रपंच दिखता है तो उसका कारण माया अवश्य माननी पड़ेगी अब प्रपंच कार्य दिखता है उसका कारण माया नहीं है अद्वैत है अब प्रपंच सत्य है अद्वैत भी है माया हम नहीं मानते इन हमारे गुरु बाकी प्रमाण है इसको मानते कि तो भगवान गीता का में ऐसा माना माया बहुत लोग कहते हमारे अम माया नहीं मानते भगवान शंकराचार्य माया मानते हम माया नहीं मानते कुछ नए लोग अलग अलग मतलब चलाते है वो आदि को बताना चाहते है की हम माया भी नहीं मानते और अध <laughs> दैवी ऐसा ऐसा शब्द का क्या अर्थ है अनुभव सिद्धा न अकस्मत उसका अपलाप करना कर देना बिना कारणमयी जगत जगत तत्व प्रतिपत्ति तत्व ज्ञान के प्रतिबंध होता गुण सत्वादि ये गुणमयी सत्जतमति गुणा मिला मम्मी प्रागुक्त माया संबंध अति दूरत्यत्व विवर्तते मम माया ये माया तो मम है मम प्रागुक्त माया संबंधम अनुदय ये माया का संबंध है आत्मा के साथ है अनादि संबंध है उसका अनुवाद करके फिर क्या कहते दूरत्यम ये दूरत्य है मम माया दूरतया ये विधान करना चाहते है एक होता उद्देश्य एक होता विधेय उ पूर्व सिद्ध है विधेयता पूर्व दैवी ऐसा गुणमयी यहाँ तो वह उद्देश्य है ये सीधा अनुभव सिद्ध है और क्या है विधाय करना, क्या विधायक है दूर है ऐसा व्याकरण कोई आया देखा ऐसा ऐसा कहकर उनको देखा करके ऐसा व्याकरण जो यह आगत थी सचैत ऐसा उद्देश्य प्रत्यक्ष सिद्ध अथवा प्रमाण सिद्ध वस्तु को उद्देश्य करके अपूर्व विधान किया जाता है यहाँ उद्देश्य हो गया दैवी ऐसा मामा, माया सिद्ध है अनुभव सिद्ध है उसमें क्या विशेष कहते दूरतया इसलिए तुम दूरत्युम विधि विधाष्ट उसकी व्याख्या करतेम यया तो अतिक्रम कैसे होगा माफ्य माया मितम तर इत्यादि व्याचस्ट तर एव सती दूरत होने पर भी उसका अतिक्रम होगा एवं माया सती। सती। माया रूपे दुरत्ते रूपो जो इस प्रकार होने होने पर भी। होने पर भी भी तथे सतीधर्मा परित्यज्य सब छोड़कर के छोड़ करके मे प्रपथ्यम का मात्म भूतम म होते स्वरूप अपना स्वरूप सात्मूतम सर्वात्म प्रपद्यू पुरा अम माया क्या है मोहिनी को नीजा इससे मोहित है तरह अतिक्रमें अर्थात संसार बंधना मुक्त हो जाते संसार बंधन से टीका में महेकार देकर क्या कहते हैं माया वैद्यकोटी निवेश अभाव विवेक्षती मे ये प्रपद्यंते ज्ञान का विषय परमात्मा ही अहमद सिम में माया नहीं है अहमत सिम उसमें माया अलग है नहीं माया वैद्यकोटि निवेश अभाव विवेक्षते सर्वात्मा ये प्रपद्यंते सर्वात्म क्या है कर्मानुष्ठानदि व्यग्रता मंत्रण पूरा सर्वधर्मा परिजय द पहले कर्म करेगा उपासना करेगा अंत गुण शुद्ध होगा उसके पश्चात वो ज्ञान अभ्यास करेगा तो कर्म आदि से जब साधन कुछ व्यग्रता को छोड़ करके व्यास परमात्मा महामश्मी ब्रह्म महामे सर्वात्मा हमअ्मी ब्रह्म पूर्व ब्रह्मा कार्य वृत्ति अखंड प्रभाव चले तो माया को ज्ञान के द्वारा माया को पार हो जाएंगे माया तिक्रम है मोहातिक्रम होती माया से मोहित तो है अब माया का अतिक्रम हो तो मोहतिक्रम हो जाएगा सर्व संसार बंधनात मुक्त हो जाता है माया प्रयुत मोहयो अतिक्रम माया का अतिक्रम कर लेंगे माया से जो मोह होता है भ्रम होता है उसका भी अतिक्रम हो जाएगा कथम पुरुषार्थ सिद्धि तो पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे मोक्ष कैसे मिलेगा इस आसंख्या संसार बंधनात्चित है संसार बंधन से मुक्त हो जाता है भगवत निष्ठाया माया हेतु तो भगवती निष्ठा तो भवनिष्ठा नितरा मा, स्थिति मामे प्रपज्ञते परमात्मा शरण एक भगव निष्ठा माया अतिक्रम का हेतु माया को पार होने के हेतु भागवत तो निष्ठा तदिक निष्ठत्म सर्वेशा उचित है तो सबू भगवान निष्ठा भी होना चाहिए सभी से छोड़ करके परमात्मा होनी चाहिए यदि तो प्रपन्ना माया में तरंती कस्नाव तो सर्वे न प्रपद्यंते यदि आप में आशित होने पर इसे माया को पार हो जाते हैं तो सब लोगों क्यों आप में आशित नहीं होते है ये प्रश्न है उसका उत्तर ठीक है पाप कार्य अविवेक भूयस्तया हिंसा अनुताद भूयस्वाद भूयशाम जंतुना भगवानिष्ठत्व सिद्धि पाप कार्य अधिक होने से सब में पुण्य पाप होते है बहुत पाप करने से अभिवेक भूयस्तार अभिवेक अधिक होता है पाप करेगा तो संभी समय भी अभिवेक अज्ञान से उसके बाद पाप के कर्म के फल से बुद्धि में रज गुण गुण अधिक होगा तो अभिवेक अधिक होगा सप्त गुण का कार्य है विवेक सत्य गुण दब जाएगा तो विवेक नहीं है तो अभिवेक भूयस्तार विवेक थोड़े थोड़े बीच में होना पड़ेगा अभिवेक अधिक है अभिवेक अधिक वन से शास्त्र में श्रद्धा आचार्य में श्रद्धा भी नहीं होगी हिंसा भाव अन हिंसा अनुता आदिस्तु हिंसा अनुता आदि दे दिया जितने है रजगुण तमु कार्य अश्रद्धा देश काम क्रोध ये अधिक हो जाएगा अधिक वन से क्या है भूय शाम बहुत लोग इसमें दब जाते है अभिवेक के कारण पाप के कारण ही अभिवेक अभिवेकन हिंसा अन क्रोध लोग असि से जंतु नंतु न भगवानिष्ठी तो भगवानिष्ठ कैसे होगा इसलिए सब दैवी संपत पहले चाहिए दैवी संपत्त होने पर ही ज्ञान का साधन का मानित अदम्बित गीता में आएगा तो ज्ञान साधन है वो होने पर ही ज्ञान होगा ज्ञान के साधन संग्रह नही करे ज्ञान हो जाए कैसे होगा साधन चाहिए जो कार्य है भोजन हमको चाहिए तो उसका साधन भी हो तो भोजन पकाएंगे साधन ही बैठ कर चिंता कर हमको भोजन मिल जाए नहीं साधन चाहिए इसी प्रकार ज्ञान का साधन क्या है उसको दे के वो पहले साधन हमारे पास कितने साधन है क्या कमती है जो कमती है उसको पूरा करो तभी में ज्ञान होगा उसको साधन दिया तब तो जब तो नहीं होता तो भगवान निश्चित नहीं सीधी इतना उच्च नमा दुस्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यंधन राधमा मेयापृत आसुर भाव आश्रिता दुष्कृति मूढ़ नाधमा प्रपजृति पाप करने वाले मूढ़्रस्त वाले नायण अधम नरेस ना मध्य नाम प्रपजते न प्राप्त नहीं कर भजन नहीं करते वो तो कैसा है क्यों भाजन नहीं करते माया अपहृत ज्ञान मयया अपहृतम ज्ञानमेशा माया अप ज्ञानमेशाते अपहृत ज्ञान आशुरु आशुरु भाव भावित आशुरा भाव असुर आशुरा भावित आशुरा हो करके माया से ज्ञान उनका अपहृत है नवृत ज्ञान उन मोहतो का और मोहित में भी न माया से अपहृत होता है ज्ञान अभिवेक के तरह तो ज्ञान नहीं रहता है तो विषय चिंता करते पाप परमात्मा चिंता नहीं करते मगर नहीं होता है टीका में मौध्यम पापकारित हेतु अतय निकर्ष मूढ़ा पाप मूढ़ दुष्कृत्य मूढ़ है मौध्यम पापारी हेतु मौध्यम पापकारि के हेतु मूढ़ता उनसे पाप करता है मूढ़ है इसे दुष्कृति मौध्यम पापकारित हेतु अतय निकर्ष है इसलिए उसको पिता कहा गया नाम परिण मूढ़ी मूढ़ भगवान के साल में नाधमा नाण मध्य अधमा निकृत नि, निकृष्ट इस निष्ठ क्योंकि पापी है पापी देपकारी अतव निकर्ष हैं मूढ़ मौढ़ अमूढ़ होने से नारायण निकुष्ट है निकुष्ट है उसमें निकर्ष है निकर्ष वाले को निकृष्ट कहा जाएगा, वो निकर्ष क्यों है क्योंकि मूढ़ता है मूर्ता है, तो है पाप करेगा पाप करेगा तो निकर्ष होगा निकर्ष का कारण है पाप पापकारित्व और पाप पापकारित्व के हेतु है मौध्य मूढ़ताया अपहृत ज्ञान अपहृत ज्ञान का समुचित ज्ञान समुचितम ज्ञान में समुचित ज्ञान ये ज्ञान हट जाए समुचित कोई चोरी कर ले लेगा ले नहीं समुचितम एव तिरस्कृतम जैसे कोई ले लिया दिखता नहीं अपने पास नहीं प्रकार तिरस्कृत ज्ञान उनका ज्ञान तिरस्कृत हो जाए छिप जाता है स्वरूप चैतन्यम ऐसा तथा स्वरूप चैतन ज्ञान है कि माया से तिरस्कृत छिपा गया दब गया माया से ढक गया अज्ञान है नावृतम ज्ञान अज्ञान से आवृत इसलिए अपहरित ज्ञान समुचित ज्ञाना आश्रम भाव आशिता आश्रम भाव क्या हिंसा अनुता आदि लक्षण हिंसा अनुता मिथ्यावासन आदि से क्रोध राग द्वेष आदि आश्रित हो करेगी वो कर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो भगवत निष्ठा नहीं होगा बोलू कैसा तरी तनिष्ठता इति तत्र तो, तो तनिष्ठता भगवनिष्ठता सुकर किसके लिए ऐसा संक्रं से कहते ये पुनर् नरोत्तमा ये नरोत्तम उत नाधमा है ये नरोत्तम पुण्यकर्मा कर्म पुण्यकर्म पुण्यकर्ण वाले वो पाप करित है ये कर्म वाले ही शास्त्र में श्रद्धा पूर्वक भजन करते ते भजन्ते भगवंतम ये सुनर नरोतम पुण्यकर्माण ते भगवंतम भजन्ते वही भजन करते भगवान का चिंतन करते ये भजन्ते ते भजनते सर्वे माया तरंती कि जो आपका भजन करते क्या सौ माया को तरफ पार हो जाएंगे ऐसा नहीं प्रार्थना वैचित प्रार्थना विलक्षण है सब माया पार होना चाहते नहीं भगवान का भजन करने वाले में भी सब लोग माया पार होना नहीं चाहते कोई चाहते कुछ वस्तु प्राप्त हो जाए कोई चाहते कुछ ख्याति प्राप्त हो जाए धन प्राप्त हो जाए कुछ प्राप्त हो जाए कोई आरोग्य विभिन्न प्रकार इच्छा प्रार्थना वैचित्र आदि क्या चतुर्विधाएगी चतध भजते मजन सकृतिनोर्जुन आर् जिज्ञासुरासुरा ज्ञानी चरतर्षवि सुकृत न अर्जुन जना चतुर्विधा भजन थे पुण्य करने वाले पुण्य पुण्यकारी जन चार प्रकार मेरा भजन करते है चार प्रकार सौ माया पार के हो जो जिसे चाहता है चार प्रकार पहले आर्त आरते दुख प्राप्त करने से आरती गृहित आरती परिगृहित आर्थ चोर व्याघ्र रोग आदि से कष्ट को प्राप्त किया और भगवान का भजन करते है उदाहरण दिया है जैसे ग्राहग्रस्त का चंद्र भगवान के चिंतन किया ब्रजवासी लोग परमात्मा इंद्र वर्षा करने से ब्रजवासी लोग भगवान के शरण में है और द्रौपदी जैसे भगवान का शरण में थी ये सब आरत है उसमें भगवान इसकी रक्षा करते हैं और जिज्ञासु जो से जिज्ञासु लुचुकुंद जनक श्रुतदेव ये सब जिज्ञासु है जहाँ तुम चुट जिज्ञास अर्थार्थी अर्थाती के उदाहरण देते विभीषण सुग्री व उपमन ये अर्थार्थी और, और ज्ञानी चर्त चतु ज्ञानी ये भी भजनते ये भक्त भजन करने वाले से भजदत्ंग कर भक्ति भक्ति अश भक्त भजनते मात्र ये चार ही भक्त है बहुत लोग भक्ति शब्दकार से द्वैत ऐसा करते भक्त नाम लिया तो द्वित वादी और ज्ञान हो गया तो भक्ति ही नहीं तो ज्ञान हो गया तो भक्ति का विरोध है भक्ति ज्ञान का विरोध नहीं चार प्रकार भक्ति में से ज्ञानी क्या ज्ञानी को भी भक्त कहते चतुर्विथा भजनते मां चार प्रकार भजन करते उसमें ज्ञानी भी भजन करता है वो भी भक्त है और आगे कहेंगे श्रेष्ठ भक्त है ज्ञानी ये भक्ति शब्द कहने से द्वेत ही और ज्ञान कह दिया तो भक्ति समाप्त हो गया ऐसा नहीं भ्रम ज्ञान होने पर भी केवल कोई द्वैत रूप से भजन करता है कोई अहमर सिंह ब्रह्म चिंतन करता है अहमर ब्रह्म करे तो परमात्मा चिंतन करता है अहमर सिंह ब्रह्म करे किसका चिंतन करता है परमात्मा मैं परमात्मा ब्रह्म हूँ लक्ष्यार्थ को लेकर के परमात्मा का ही चिंतन करता है तो परमात्मा का अवेद दृष्टि से चिंतन करे भेद दृष्टि से चिंतन करे चिंतन करने वाला ही भक्त होता है भजन नज सेवा तो ये चार प्रकार में से ये एक ज्ञानी भी भक्त है इसलिए कुछ ज्ञानी एक ले लिया ज्ञान मार्ग और भक्ति का अलग है अलग और भक्ति क्या है कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग दो किसा में दो मार्ग आए दो मार्ग है ना दो निष्ठा है ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग अरे भक्ति योग कुछ अलग है भक्ति भी दोनों में अंतर्भूत अलग नहीं है ज्ञान के अंतर्भूत है कर्म के अंतर् कर्म करने वाला भी उपासना करने के लिए कहा कर्म करने के लिए उपासना करने साथ में आया वो भक्ति करेगा और ज्ञान मार्ग में वो ज्ञान मार्ग ही ज्ञान चिंतन यदि करता है करता है वो भक्ति है और उसके साधन अनुष्ठान करता है वो भक्ति और उसके पहले उपासना करता है वो भक्ति ज्ञान मार्ग उपनिषद आया अहंग उपासना भी उपासना भी आया उपासन और भेद दिशा उपासना करे तो भी उपासना, भी उपासना कोई विरोध तो नहीं ज्ञान मार्ग में चलने के लिए व्यावहारिक भेद लेकर के उपासना करता है तो कोई विरोध तो नहीं समझ ले पारमार्थिक अद्वैत व्यावहारिक अद्वैत है जीव ईश्वर का भेद है पारमार्थिक अद्वैत लक्ष्यार्थ में अद्वैत और व्यवहार में बाच्यार्थ में भेद है ऐसा चिंतन करके ऐसा नहीं कि ज्ञान मार्ग में हम चलते तो कोई पर भेद से उपासना कर दिया गंगा स्नान कर लिया गंगाजल लेकर मंदिर में चढ़ा दिया तो ज्ञान गया ज्ञान खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं बहुत लोग ऐसे करते हैं, ज्ञान मार्ग मतलब बिलकुल द्वे तो नहीं द्वे तो है ही नहीं ठीक की अद्वेत तो पारमार्थी है समझ करके व्यावहारिक अद्वैत को लेकर के ईश्वर स्वरण होकर साधन करना चाहिए इसलिए हमारे शांति मंत्र में भी उपासना है सनु मित्र सम नमस्ते वायु तमय प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि सब को परे चिंतन करते देवताओं को प्रसन्न करके ही ज्ञान मार्ग में चलना चाहिए इसलिए उपासना तो अवश्य करनी चाहिए ज्ञान वार्ग में चलते समय भी और यदि अहमअष्टमी ब्रह्म चिंतन होता है वो सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्माकार वृत्ति हो जाने पर वो श्रेष्ठ है उसके लिए कोई चिंता नहीं करना की द्वित चिंतन करना ही चाहिए अहम अष्टमी ब्रह्म में ब्रह्माकार ब्रह्मा ब्रह्मा वृत्ति नहीं हुई तो भेद उपासना भी करनी चाहिए इसलिए सारे प्रकार में ज्ञानी भी एक भक्त है ज्ञानी चरतना श्रेष्ठ भरत चत यहाँ भक्ता चतुर्ध चार भक्ताना से भजसेम जना प्रकार, प्रकार सुन न सुकृत पुण्यकर्मा पुण्यकर्म वाले हे अर्जुन आर्त आरती पही आरती कष्ट युक्त तस्कर व्याघ्र रोग आदि न अभिभूत चोर व्याघ्र रोग आदि कष्ट से अभिभूत है अपन पीड़ित है वो भी भगवान का भजन करते हैं, ठीक है अपन निवृत्ति से कष्ट से पीड़ित हुई तो निवृत्ति चाहते हो समय इसलिए उनका अर्थ है, परमात्मा भजन तो करते है जो कष्ट से निवृत्ति चाहते है आगे दूसरा आ जिज्ञासु भगवत तुम ज्ञातुम ज्ञान तो इच्छी जिज्ञासु क्या जानना चाहता है भगवतत्व तो जानना चाहता है जिज्ञासु ज्ञान जिज्ञासु भगवत तो जानना चाहता है और भगवतत्व ज्ञान यो सके अर्थार्थी अर्थार्थी अर्थ है काम धन काम धन चाहता है धन से अन्य कुछ धन सपति ख्यादि कुछ आता है अर्थार्थी और ज्ञानी विष्णु तत्व विष्णु के तत्वी थो ज्ञानी और विभक्त है वर्त सब टीका आनंद गिरी शब्द ज्ञानवान साक्षात्कार मात्रार्थी मुमुक्षु शब्द से ज्ञान हुआ ये तत्व भी थे आत्म साक्षात्कार करना चाहता है मुमुक्षु और आगे ज्ञान मुमुक् में कहेंगे ज्ञान जिसको हो गया वो भी ज्ञानी भी भगता है चतुर्विधा तुकती भगवतभिमुखा तुल्यत्म आसंख्या ये चार प्रकार भक्त सौ बराबर है सुकृति पुण्यकर्म करने वाले और भगवत अभिमुख है सौ भक्त है तुल्यतम आसंख्या कथे तुल्य ज्ञानी ज्ञानी नियुक्त एककशिष्यसे प्रिय हि ज्ञा नो मियुक्त मध्य चार प्रकार से ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष नित्य युक्त है एक ही भगवत तत्व में आश्रित है एक भक्ति एक ही भक्ति है अन्य कोई भजन के योग्य नहीं एक परमात्मा चिंता मे ब्रम लगाता यहाँ ज्ञानी शब्द से यहाँ आया साक्षात्कार चाहने वाला जिसको साक्षात्कार हो गया वही अर्थ है ऐसा भी कहा गया ज्ञान ये जिसको ज्ञान हो गया वो ज्ञान हो जाने पर वो भगवत तत्व निष्ठ है वो एक भक्ति वो सबसे विशिष्ट श्रेष्ठ है तत्त्व तो तो साक्षात्कार के लिए ब्रह्म का वृद्धि करता है तो भी लगातार वो भी एक अनिष्ठ है एक भक्ति और ज्ञान जब हो गया वही एक भक्ति ही नित्य नित्य स्थिर अन्य कोई है सर्वत जहाँ दिखता है तो परमात्मा ही वहा सर्विध समात्मा शुद्रो सर्व परमात्मा ब्रह्म है अहम अम्मा अहम ब्रह्म सर्वं ब्रह्म एक ही अर्थ है सर्वजी ब्रह्म है तो अहम ब्रह्म है ऐसे चिंतन करने वाला एक विशेष विशेष क्यों है ज्ञानी न अहम अत्य प्रिय ज्ञानिका में अत्यंत प्रिय सबका आत्मा प्रिय है अत्यंत प्रिय है आत्मा और ज्ञानी मुझे आत्मा से मानता है इसलिए मैं ज्ञानी का अत्यंत प्रिय हूँ अहम सच हम प्रिय वो भी मेरा प्रिय है क्योंकि मैं ही उसका अपना हूँ मेरा ही प्रिय ज्ञानी मेरे, मेरे मेरे से अभिन्न है अभिन्न होने का ना, मेरा प्रिय है श्रेष्ठ हो गया ज्ञानी चार भक्तों में से तस्य विशेष मानव हेतु हो, वो तो विशेष एक भक्ति विशेष विशिष्ट तो क्यों है यह विज्ञानी नित्य युक्त क्या भगवती आत्मनि सदा समाहित चेतस्तम यही नित्य युक्त है भगवत आत्म में सदा सामत चेत सहित चेता तेत लगातार उसमें असारे संसारे भगवान सारहमस्मी एक तस्मात्यम अभिन्न भगवती भक्ति स्नेह विशेषो अच्छे एक व्यक्ति का सारा संसार असारे असारे संसारे अध्यस्त है सब कुछ अधिष्ठान सत्य भगवान सार जो अधिष्ठान वही सत्य बाकी सब तीनों अवस्था का साक्षी दीर्घ रूप चेतन ही अधिष्ठान वही भगवान है वही सारा सो हम अस्मी वही दृघ रूप में हूँ क्षेत्र जो शहर को जाने वाला है क्षेत्र वही मैं हूँ अधिष्ठान चेतन हूँ एकस्वीन भक्तिर से एक, एक भक्ति, भक्ति। एकस्वीन मतलब अद्वितीय अद्वितीय कौन है स्वस्नाद अत्यंत अभिन्न अपने अत्यंत अभिन्न अद्वितिय तत्व तो है वही वासुदेव सर्व बनेगा भक्ति स्नेह विशेष अस्थ्यक्ति एक भक्ति भक्ति रस्य इति एक अद्वित तत्व स्नेहे अहमस््र तक्य हेतु विवृण्ति आधिक क्या हैतुर्ण मध्य ज्ञानी तत्वी तत्व तत्व नितुक्त होता है तत्वज्ञान युत नहीं होता है नितुत नहीं होता है एक भक्ति एक व्यक्ति क्यों अन्य से भजन से आदर्श अन्य को नहीं सर्वत्र मिथ्या भावना हो जाने से निश्चय हो गया तो अरुण दूसरे में चिंतन हो नहीं सकता है व्यर्थ जो है सब मिथ्या ही जब तो संसार में सत्य तो बुद्धि है जितने भक्ति करने पर भी अन्य विषय में फिर इच्छा हो जाएगी और जब सब कुछ अद्व्य तत्व तो आत्म तत्व तो अधिष्ठान है सब कुछ अध्यस्त है अध्यस्थ की सत्ता है नही अलग है ऐसा निश्चय हो जाएगा तो आत्मा तो तथ्य से बिना कुछ है अन्य भजन है नहीं इसलिए के व्यक्ति इसलिए ज्ञानी श्रेष्ठ हुआ अतः स एक व्यक्ति विशेष विशेषम आदि के मापद्ध अधिक होता है अतिरिक्त है सबसे अतिरिक्त है कारण क्या है प्रिय हुई ज्ञानो अत्यम यद अहम आत्मा ज्ञान अतः तहम अत्यंत प्रिय ज्ञानी अपने आत्मा रूप से चिंतन करता है परमात्मा क्या चिंतन करता है मैं ही हूँ मेरा आत्मा है ज्ञानी का मैं आत्मा हूँ इसलिए हम अत्यंत अत्यंत प्रिय है ठीक है मैं भगवत ज्ञानी परस्परं परस्परम प्रेमास्पदे प्रसिद्धि थी भगवत के प्रेमास्पद प्रेम का विषय ज्ञानी ज्ञानी के प्रेम का विषय आत्मा है ये परस्पर हो गया इसमें प्रसिद्ध प्रमाणे प्रसिद्ध हुई लोके आत्मा प्रिय होती आत्मा प्रिय लोके प्रसिद्ध है और ज्ञानी मुझे आत्मा मानता इसलिए अत्यंत प्रिय है और मेरा आत्मा भी वही है अत्यंत प्रिय मेरा भी आत्मनो ज्ञानीन प्रति प्रियव ज्ञानी के प्रति आत्मा प्रिय होने पर भगवत वासुदेव से कथन तम प्रति प्रियम भगवान जो वासुदेव उसके उसका कैसे ज्ञानी के प्रति प्रिय है कथन तम प्रति ज्ञानी के प्रति प्रियतम इतनी आशंका है तस्माज्ञानी न आत्मत्त मैं तो ज्ञानी का आत्मा हूँ इसलिए वासुदेव प्रियोगी ज्ञानी का प्रिय वासुदेव में प्रिय टीका अहम ज्ञा निस्पम निरूपति आत्मा का प्रेम तत्पेमन आत्मा अनेत्रज प्रेम आत्मा किले नत्म अन्यत्र जो प्रेम है अन्यत्र आत्मा अन्यत्र के लिए नेव अन्यत्र नेव अन्यत्र जो प्रेम अनेक किले नी अतस्तरम तेनाली का आत्मन पंचदशा आत्मा जेम पर प्रेमी क्योंकि आत्मा में जो प्रेम है अन्य के लिए नहीं अन्यत्र जो प्रेमी हो आत्मा के लिए अपना भोग साधन होने से इसलिए निरुपाधिक प्रेम का विषय है आत्मा तो निरुपाधिक प्रेम का स्थल है परम पुरुषार्थत्व न परम पुरुषार्थ है आत्मा आत्मत्वे गृहित आत्म गृहित है परम पुरुषार्थ मुख्य ब्रह्म परमात्मा भी मैं वो भी आत्मा रूप से ग्रहण करता है ज्ञानी इसलिए निरुपाति के प्रेम विषयों से अत्यंत प्रेम है ज्ञानी नो भी भगवान तम प्रतिक्रियाम प्रकट है ज्ञानी भी भगवान के की प्रतिक्रिया ये भी कहते साचा मामा प्रिया है सा ज्ञानी भी मेरा प्रिय है कोई लोग को डरते है ब्रह्म कहेंगे तो भगवान नाराज हो जायेंगे अन्य लोग गाली देते बोले देखो ये लोग कितने पापी मैं ब्रह्म और ये अपने को परमात्मा मानते है कितने भगवान की दृष्टि भेज करते हैं अपने भगवान कहते है ऐसे तो देते भगवान कहते हैं सच मिय सब कौन ज्ञानी ज्ञानी मेरा प्रिय है सच्ञानी माम वासुदेव ऐसी ये मेरा आत्मा ही है। इसे अत्यंत अत्यंत प्रेम है क्यूँ ज्ञान आत्मा तो सबसे प्रिय होता ही लोगों ज्ञानी चेत अत्यम ईश्वर से प्रिय होती ज्ञानी हो गया अत्यंत प्रिय ईश्वर का तरी विशेषण साम अप्रियव प्राप्तम ज्ञानी तो, तो प्रिय हो गया और अन्य कोई प्रिय नहीं अप्रिय हो जाएंगे चार प्रकार भक्त है अज्ञानी को तो प्रिय कहते अन्य कोई अप्रिय हो जाएंगे इसे शंका करते है न तरी आर्तादेय त्रयोग वासुदेव से प्रियु वासुदेव भगवान के अर्थ जिज्ञास प्रिय नहीं है ऐसा संक्रमण पर टीका मैं तेसा भगवंत प्रति प्रियव अतर विवक्षित भगवान के प्रति वो भी प्रिय है विवक्षित है ना। न कहते निय नहीं बात नहीं ना कहते हैं तो वासुदेव के प्रिय नहीं है उसका उत्तर थे न ये बात नहीं प्रिय है अत्यंत प्रिय ज्ञानी का यदि केवल प्रिय कहते तो वो लोग प्रिय नहीं अत्यंत प्रिय तो भी प्रिय है अत्यंत प्रिय नहीं अत्यंत प्रिय ज्ञानी है टीका भगवंत प्रति प्रियम विवक्षित अत्य विशेषण से तरी किशेषण तो क्या प्रयोजन भगवतभिमुखवादर्षे ज्ञाने तदतिकृत विशेषण भगवतभिमुखों से उत्कर्षे उत्कर्ष हे सब प्रिय हे कितिरक ज्ञानी में अतिरिक्त अतिरिक्त ज्ञानी अतिरिक्त विशेष है विशेषण दिया अत्यथ प्रिय अत्यंत प्रिय ज्ञानी अर्थ है अत्यंत प्रिय कौन ज्ञानी अत्यर्थ जो प्रिय ज्ञान ज्ञान अत्यम अहम सच अत्यर्थ दिया है विशेषण तेसा ज्ञान निर्देश होती है विशेषते हैं उसका हेतु ज्ञान अत्य अत्यंत प्रिय अत्यंत से वह प्रिय भी है अन्य चिंत सकर्ष भी ज्ञा तदतिरिकन मान करके नीत उदार उदारा उदारा सर्व सर्वे थे ज्ञानी तात्मे मत आुक्ता मावा ज्ञानी मतम सर्वे तो उदारा ये श्रेष्ठ प्रिय ज्ञानी तो आत्मे मैं मत ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही। इमान सही युक्ता मनुतम गतिमा आस्थित युक्त आत्मा है युक्त आत्मा से आत्मा चित्त है इसका है। है। अनुतम गति आ... मुझे प्राप्त करने के लिए है, इसलिए आत्... ज्ञानी आत्मा ही मेरा अत्यंत प्रिय है कि सब कुछ सब आर्थ जिज्ञास उत्कृष्ट है वो भी प्रिय है टीकाने सर्वेशन तमणम इतिहास ईश्वर ज्ञानम इतिहास में मतम ये मेरा मत है उदारा सर्वे ते ज्ञानी तो मेरा आत्मा है और ये सब उदार ये मेरा मत है ये ईश्वर ज्ञान प्रमाणे ज्ञानी तो आत्मेव इत तो हेतु महा ज्ञानी आत्मा क्यों क्योंकि सही युक्त आत्मा अनुतम गति आस्थित मुझे प्राप्त करने के लिए प्रवृत्व हुआ प्रवृत्व हो गया प्राप्त हो जाएगा इसमें मेरा आत्मा ज्ञानी त्रयोपि उदारा सर्वे तो सर्वे मेरे कौन है ज्ञानी को बाकी क्छोड़ कर सर्वश्द ज्ञान व्यतिदारा उत्कृष्ट एये आर्थ जिज्ञास मिय प्रिय प्रियर्थ ठीका ज्ञान व्यतिता नाम भगवतभिमुखाभावराधान न भगवत प्रीति विषयता आशंक यदि ज्ञानी से भिन्न तीनों जो आर्थ जिज्ञास भगवत अभिमुख भक्त है तो होने पर भी ज्ञान अपराधा को उनको तो ज्ञान नहीं अपना स्वरूप परमात्मा ज्ञान नहीं अपराधा ना भगवती प्रीति विषय था तो भगवान की प्रीति स्ने ऐसा शंका उनसे कहते हैं नहीं कश्चित मत भक्तो मम वासुदेव से अप्रिय होती जो भी मेरा भक्त है मेरा अप्रिय कभी नहीं होगा सब प्रिय है आर्थ जो मेरा भक्त अप्रिय नहीं होगा ठीक है कष्ट ही ज्ञानवती विशेष तो ज्ञानी में क्या विशेष है तथा ज्ञानी तो अत्य प्रिय होती है ज्ञानी तो अत्यंत प्रिय होता है तत्क ज्ञानी तो आत्मयो मत नान्यो मत में नान्यो मत मेरे सान्य कुछ नहीं ऐसा मानता है आत्मा ही है तो अन्य मेरे से भी नहीं ज्ञानी निश्चय ज्ञानी तमे विशेष प्रश्न पूर्वक प्रकटये तत्क अत्यंत प्रिय क्यों है उसका उत्तर किया ज्ञानी तो आत्मा है मेरा सर्व आत्मा पश्यतो तस् तब कथम यथोत निश्चयस्य सै सर्व आत्मा पश्यतोपि तब को आत्मा से दिखता है तब कथम यथोत निश्चय से अत्यंत प्रियत है व्याकृति आस्थित आरूढ़ प्रवृत वह आरूढ़ स ज्ञानी अस्मद अहमे वास भगवान वासुदेव नान्यो अस्मी एवं युक्त आत्मा भगवान वासुदेव लक्ष्य लेकर अहमे शुद्ध चेतन ही मेहम्म क्षेत्र के वन चाहिए इस शरीर में जैसे क्षेत्र है सर्वत्र की अहम अस्म अन्य युक्तः न्यो अन्न नई युक्त आत्मात्म सा आत्मा का सामचत चित्तमे करके परम ब्रह्म महमे पर जो अनुतम गतिहेत सूचय आरोप स्फुट मे प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त है ओण मित्रो भगत शन इंद्र